महाभारत आदि पर्व त्रि सप्तिक सततमो है गंधर्व का वशिष्ठ जी की महत्ता बताते हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित बनाने के लिए आग्रह करना वै सम्पावाच स गंधर्ववच श्रुवा तत्दा भरतर्षभ अर्जुन पर भक्त्या पूर्णचंद्र यभ वै सम्पान जी कहते हैं भरतश्रेष्ठ जन्मेजय गंधर्व का यह कथन सुनकर अर्जुन अत्यंत भक्तिभाव के कारण पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे उन्धर्व कुरुसतम जात कौतु हलोती व वशिष्ठ स तपोबला फिर महाधनु गुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने गंधर्व से कहा सखे वशिष्ठ के तपोबल की बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई है वशिष्ठ से तथे नाम तय ऋतम एतदीक्षा म्यम श्रोतु तुमने उन महर्षि का नाम वशिष्ठ बताया था उनका यह नाम क्यों पड़ा इसे मैं सुनना चाहता हूँ तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ स एस गंधर्वपते पूर्वेशा न पुरोहिता आशिदे तन्माक्षस्व का भगवान ऋषि गंधर्राज ये जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित थे वे भगवान वशिष्ठ मुनि कौन है? यह मुझसे कहो गंधरोवाच ब्रह्मणो मानसपुत्रो वशिष्ठो रुंधती पति तपसा निर्जित सस्व अजेया वमैरपी काम क्रोधाबूस चरण संभतु इंद्रिया वसुको वसीष्य गंधर्व ने कहा वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है जिन्हें देवता भी कभी कभी कभी जीत नहीं सके वे काम और क्रोध दोनों शत्रु वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर उनके चरण दबाते रहे हैं इंद्रियों को वश में करने के कारण वे वशिष्ठ कहलाते हैं यस्तुनोदनम चक्र कुशिका नाम उदारधी विश्वामित्रपराधे नम विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कुशिक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया पुत्र व्यास न संतप्त शक्तिमानप्यशक्त विश्वामित्र विनाशाय न चक्रे कर्म दारुण विश्वामित्र के द्वारा अपने सौ पुत्रों के मारे जाने से वे संतप्त थे उनमें बदला लेने की शक्ति भी थी तो भी उन्होंने असमर्थ की भांति सब कुछ सह लिया एवं विश्वामित्र का विनाश करने के लिए कोई दारुण कर्म नहीं किया मृताश पुनराहर्तुम शक्त पुत्राणम्क्षता चक्रांव भेला वे अपने मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे परंतु जैसे महासागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता उसी प्रकार वे यमराज की मर्यादा को लांघने के लिए उद्यत नहीं हुए यमप्राप्य प्राप्य महात्मानम महात्मा इक्श्वाको महिपाला पृथ्वी वशिष्ठ मुनि को पुरोहित रूप में पाकर इक्श्वाकुवी ने दीर्घकाल तक इस समूचे पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया था पुरोहित मृत सतम क्रतुभिश्च नृपास्थेनंदन कुर नंदन इन्हीं मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को पुरोहित रूप में पाकर उन नरपतियों ने बहुत से यज्ञ भी किए थे स हीतामान ब्रह्मषि पांडव श्रेष्ठ बृहस्पति रिवा अमरान पांडवश्रेष्ठ जैसे बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं का यज्ञ कराते हैं उसी प्रकार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन संपूर्ण श्रेष्ठ राजाओं का यज्ञ कराया था तस्मा धर्म प्रधान आत्मा वेद धर्म ब्राह्मणों गुणवान कश्चि पुरोधा प्रतिदृश्यता इसलिए जिनके मन में धर्म की प्रधानता हो जो वेदोक्त धर्म का ज्ञाता और मन के अनुकूल हो ऐसे किसी गुणवान ब्राह्मण को आप लोग भी पुरोहित बनाने का निश्चय करें क्षत्रियन पृथ्वी मीक्षता पूर्व पुरो पार्थ राजा है पार्थ पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले कुनीन को अपने राज्य के वृद्धि के लिए पहले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त कर लेना चाहिए महिंदगी सताज्ञा ब्रह्म कार्य पुरस्तर तस्मा पुरोहिता कचिन गुणवान विजितेन्द्रिय विद्वान भरतुओ विप्रो धर्म पृथ्वी को जीतने की इच्छा वाले राजा को उचित है कि वह ब्राह्मण को अपने आगे रखे अतः कोई गुणवान जितेन्द्री वेदाभ्यासी विद्वान तथा धर्म काम और अर्थ का तत्व ब्राह्मण आपका पुरोहित हो इति श्री महाभारत आदि चैत्रि पुरोहित करण कथ ले त्रि सप्तती प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में पुरोहित बनाने के लिए कथन संबंधी एक अध्याय पूरा हुआ